हे, हे फिर से फोन पर गुरुजी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी पहली बार मैं इतनी खूबसूरत पुलिस वाली से मिला हूँ तुम जितना कमाल का एक्शन करती हो उतनी ही खूबसूरत भी हो यह सुनकर विक्रांत और नैना चौंक पड़े जहाँ तक उन्हें याद था कि गुरुजी की गैंग के साथ फाइट होते वक्त उन लोगों ने नैना का चेहरा तो नहीं देखा था फिर कैसे यह गुरु को पता चला की यहाँ एक लेडीज पुलिस भी आई हुई है इसका मतलब ये है कि उन लोगों को नैना का गायब हुआ फोन मिल गया है और वो गुरुजी नैना के ही फोन से अब कॉल कर रहा है लेकिन नैना का फोन तो लॉक रहा होगा फिर इसका मतलब जब वो लोग इतनी जल्दी किसी डिटेक्टिव के फोन का लॉक ब्रेक कर सकते हैं, तो फिर समझा जा सकता है कि ये लोग कितने चालाक है गुरुजी तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम जानते हो ना कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ फिर भी तुम मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो नैना वॉकी टॉकी पर बात करते हुए कहा बता रही हूँ मैं तुम्हें तुम भाग के नहीं जा सकते हो बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हे अपने ऊपर गुरुजी ने कहा देखो बेबी मैं भाग तो गया हूं लेकिन एक बात ये जान लो कि तुमने जो गोली मारी है ना मुझे उसका बदला जरूर लूंगा मैं तुमने इतनी पुलिस वालों को मारा है ना अभी मेरा बदला तो पूरा ही नहीं हुआ है नैना ने कहा तुम सभी को मैं पकड़कर जेल में डालूंगी देखती हूं तुम कहां तक भाग सकते हो जल्दी करो जल्दी अरेस्ट करो हमें हम तो चाह रहे हैं कि तुम हमें अरेस्ट करो गुरु ने नैना का मजाक बनाते हुए कहा एक ना एक दिन तो मैं अपना बदला जरूर लूंगा एक मिनट रुको विक्रांत को अचानक से कुछ गलत होने का एहसास हुआ और उसने नैना के हाथों से अपना फोन लेकर इसका वॉकी टॉकी ऑफ कर दिया नैना तुम्हें इस वॉकी सिस्टम पता है ना? विक्रांत ने इधर उधर घबराई हुई नजरों से देखते हुए कहा वॉकी टॉकी सौ मीटर की रेंज पर ही काम करता है हो हाँ नैना भी शॉक्ड रहेगी और उसने तुरंत ही अपनी गन बाहर निकाल लिया और पोजिशन में आगी इस साल हमारे साथ गेम खेल रहे है ये जान वॉकी टॉकी पर बात करके हमें बहलाने की कोशिश कर रहे थे दरअसल ये हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं विक्रांत ने कहा अब हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा इतना कहकर विक्रांत फटाफट टेंट की तरफ दौड़ पड़ा मैन ने इधर उधर नजर डालते हुए जगह का निरीक्षण किया जब उसे यहाँ आसपास किसी के भी ना होने का एहसास हुआ तब जाकर उसने फिर से हेडक्वार्टर पर फोन करने की कोशिश करने लगी लेकिन इस वक्त फोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था वो किसी भी तरह से फोन नहीं कर पा रही थी भी टेंट के के ठीक पास जाने के लिए भागी क्योंकि टेंट थोड़ी ऊंचाई पर था और शायद वहां पर नेटवर्क आने का चांस था। विक्रांत टेंट के भीतर जाकर वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए गया। वहां पर और भी काफी सा, जरूरी सामान रखा हुआ था जिसे विक्रांत इकट्ठा कर रहा था तभी अचानक से विक्रांत के दिमाग में एक इमरजेंसी अलार्म बज उठा विक्रांत के माइंड में अभी तक लोअर वर्जन वाला डिटेक्टर चल रहा था भले ही ये डिटेक्टर ज्यादा कुछ ट्रैक नहीं कर सकता था लेकिन फिर भी ये ज्यादा खतरनाक और बड़ी चीजों को आसानी से ट्रैक कर सकता था इस वक्त ये डिटेक्टर विक्रांत को आसपास किसी विस्फोटक सामान के मौजूद होने का सिग्नल दे रहा था ओह डायनामाइट विक्रांत का शरीर डर के मारे कांप उठा जैसे उसे यहां आसपास डायनामाइट के होने का सिग्नल मिला तुरंत ही उसे आभास हो गया कि यहां पर गुरु और उसका गैंग ऑलरेडी पहुंच चुका है गॉड तो विक्रांत ने फटाफट टेंट के भीतर से जो भी सामान मिला आ, हाथ पर उठाया और यहां से बाहर को भागने लगा विक्रांत को भागते देख नैना कंफ्यूज हो उठी क्या हुआ भाग क्यों जल्दी करो भागो यहां से डायनामाइट है वहां भागो फटाफट ये सब लोग फिर से पहाड़ी के नीचे की तरफ भाग पड़े अभी ये लोग थोड़ा दूर ही नीचे गए थे की अचानक से ऊपर की तरफ जोर का धमाका हुआ उस डायनामाइट का विस्फोट काफी जोरदार था धमाके के साथ ही पूरी पहाड़ी कांप उठी। यहां तक कि विक्रांत और नैना को भी ऊपर हुए विस्फोट की वजह से हो रहे कंपन का एहसास हो रहा था वाकई में बहुत ही भयानक विस्फोट था धमाके की वजह से ऊपर पहाड़ी से कई सारे पत्थर टूट पड़े थे और ये सब चिटक कर नीचे ढाल की तरफ लुढ़कने लगे भागो जल्दी विक्रांत नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा और फिर ही चारों लोग फुल स्पीड में नीचे की तरफ भागने लगे अब तक ऊपर से पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े लुढ़कते हुए नीचे आने शुरू हो गए थे रुकना मत, जोर से भागो विक्रांत ने गला फाड़कर चिल्लाते हुए कहा लेकिन ऊपर से टूटकर आ रहे पत्थरों के गिरने की आवाज इतनी जोर की आ रही थी कि विक्रांत खुद अपनी आवाज भी नहीं सुन पा रहा था वो बस आँख मूंद नीचे की तरफ भाग रहा था पत्थर टूट नीचे गिरने से यहाँ की स्थिति काफी भयावह हो चुकी थी ये लोग अपने हाथ से अपने सिर को ढककर पूरी ताकत से नीचे की तरफ दौड़ रहे थे और इनके पीछे पत्थरों का ढेर इस तरह से लुढक रहा था मानो आज ये इनकी जान लेकर ही मानेगा विक्रांत नीचे की तरफ पूरे दम से भाग रहा था तभी उसने देखा कि दोनों ओल्ड एक्सपर्ट के पीछे एक बहुत भारी भरकम सा पत्थर लुढकता हुआ आ रहा है लेकिन ये दोनों उतनी तेजी से नीचे की तरफ नहीं भाग रहे थे की ये उन पत्थरों के अटैक ऐसी बच सके उनके पीछे आ रहा पत्थर इतना विशाल था की अगर ये उसके चपेट में आ गए तो फिर एक पल में ही इनकी जान चली जाती लेकिन विक्रांत ने जैसे ही उनके पीछे लुढ़कता हुआ पत्थर देखा क्यूँकी यहाँ पेड़ भी काफी सारे थे, इस वजह से कई सारे पत्थर के टुकड़े तो इन पेड़ों से टकरा कर खुद ही खत्म हो जा रहे थे हालांकि टूटने के बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े जाकर जरूर इन लोगों के शरीर से भिड़ रहे थे लेकिन उससे ज्यादा चोट नहीं लग रही थी बड़ी समस्या तो ये बड़े वाले पत्थर थे जिनकी चपेट में आने से निश्चित रूप से इन लोगों की जान जा सकती थी अभी ये लोग नीचे की तरफ भाग ही रहे थे उसे दूसरी तरफ धक्का दिया और फिर दोनों ही जमीन पर गिर पड़े गिरने के बाद तो इनकी स्पीड और बढ़ गई यहाँ ढलान की वजह से ये लोग लुड़कते हुए नीचे की तरफ जाने लगे कुछ ही सेकंड में इनके लुढ़कने की स्पीड इतनी तेज हो गई की इनका अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल नहीं रहा ये दोनों बस किसी तरह से अपने सिर को हाथों से ढककर नीचे की तरफ जा रहे थे और खुद को सामने पड़ रहे पत्थरों और पेड़ों से बचाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ की स्थिति धीरे धीरे काफी खतरनाक होती जा रही थी ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से ये कई सारे पेड़ों और उनकी टहनियों को तोड़ता हुआ नीचे ले जा रहा था ऊपर से पत्थर के टूटे हुए टुकड़े तो यहाँ की हालत और ज्यादा खराब कर रहे थे अभी विक्रांत और नैना एक दूसरे का हाथ पकड़े नीचे की तरफ लुढ़कते जा रहे थे तभी अचानक से विक्रांत की नजर सामने पड़े बड़े से पेड़ पर पड़ी वो पेड़ पहले से कहीं गिरा हुआ था और ठीक इन लोगों के सामने था विक्रांत ने एक हाथ से नैना का सिर पकड़कर नीचे किया और फिर खुद का भी सिर नीचे कर लिया ये दोनों उस गिरे हुए पेड़ के नीचे से निकल पार हो गए अभी ये लोग इस पेड़ की बाधा से पार होकर निकले ही थे की अचानक से उनके पीछे से एक बड़ा सा पत्थर लुड़कता हुआ आता दिखा ये पत्थर उस पेड़ से टकराकर हवा में उछल गया और फिर ये विक्रांत और नैना के सिर के ऊपर से होता हुआ उनके ठीक आगे जा गिरा और अब वो पत्थर आगे आगे लुढकता हुआ चल रहा था और विक्रांत और विक्रांत नैना उसके ठीक पीछे पीछे किसी गेंद की तरह लुढक रहे थे आहा विक्रांत जोर जोर से चिल्ला रहा था विक्रांत के नीचे लुड़कते ही खुद को रोकने के लिए रास्ते में पड़े हुए एक पेड़ की टहनी को पकड़ने की कोशिश करने लगा लेकिन जैसे ही विक्रांत ने इस पेड़ को पकड़ा ये पेड़ उसके भार को संभाल नहीं सका और फिर यह भी विक्रांत के साथ ही नीचे लगा लेकिन फिर भी उसने इस पेड़ की टहनी को छोड़ा नहीं था अड़ गया और ये दोनों ठीक हो तुम विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा नैना की सासे काफी तेज चल रही थी वो चुपचाप विक्रांत की तरफ बस देखती रही नैना कुछ जवाब देने ही जा रही थी की अचानक से वो पेड़ की टहनी फिर से नीचे की तरफ लुढ़कने लगी लेकिन अभी जैसे ही ये लोग नीचे लुढ़कने लगे वैसे ही विक्रांत ने खुद को एक पत्थर के नीचे से ले जाकर छुपा लिया आ, आप ठीक हे भगवान। नैना भी विक्रांत के साथ उस पत्थर के नीचे सुरक्षित बैठी हुई थी फिर विक्रांत ने खुद के और नैना को ध्यान से देखा तो पता चला कि उन्हें कुछ ज्यादा चोट नहीं आई थी बस इन्हें थोड़ी बहुत खरौच लगी हुई थी नैना की कोहनियों में से थोड़ा खून आया था लेकिन इससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था विक्रांत नैना ने अपनी कोहनियों से बह रहे खून को पहुंचते हुए कहा इन कमीनों को छोड़ना नहीं है चलो हम्म विक्रांत भी अब किसी तरह उठ खड़ा हुआ और फिर उसने अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को झाड़ते हुए कहा इन सालों को तो लाइन पर लाना ही पड़ेगा जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरे साथ गेम खेला